श्री श्रीरामकृष्णकमृत पंचदश परिच्छेदः, अवतारो वेद विधे अतीत वैध भक्ुन्माद गिरीश पुनः प्रकोष्ठ में श्री प्रभु अभीतुप तथा तांबूल सेव श्रीरामकृष्ण गिरीशं प्रतिखालादायगतव कितम किम ऋत किनृत ते यु संसारम गिष्टी तत्म भार् अस्थ्य जाता किंतु अवगतवो यखालादय संसारिप्ता न भविष्य यहा पकिल मत्स्य पंकाभ्यसा किंतु गात्रे पंक कलंकमात्र गश महाशय तत्सव अहम न जाने मनते सर्वान्लिप्ता तथा शुद्धा कर्म शक्नों संसारिण व्यागिव सर्वान् शुद्धा कर्म शक्नो मलियालोहती चेत अहम बच्ची सर्व का चंदनायते श्रीरामकृष्ण सारम ऋते न चंदनायते सालमल तथा अने कतिचन वृक्षा एक नांद विंदते गिरीश तुणोमी रामकृष्ण विधि एवं अस्ति गिरीशिल भक्ता विस्मिता संत हस्तस्य सतण्वती एकैक हस्त व्यंजनमे भवति, स्थिबा रामकृष्ण आम भवितुम अरहति, भक्ति नदी उद्वेला चेत स्थलेपरिमाण नीर यदा मादो भक्न्मार तदा वेद विधि दुर्वाम दुर्वा परम पर सार विवेक न कुरते यदस्ताभ्यासम ए तदत्ते तोलसीं चिनोति पड़प्वनिनाटपंगं कुरते अह का गताोद प्रति भक्ति बेत न कि अपेक्षत मटर्मोदय आम आर्य सीता तथा श्रीराधारावतावता विविध भाव श्रीरामकृष्ण भाव सामश्रयीय रासवात्सल्य सख्याद मधुरो भाव श्रीमती मधुरो भाव किंचित व्यचार अस्त सीताया शुद्ध सत्व सती्यभिचारीला जला जो भावः। विजेन सह दक्षिणेवर से कालीवाट्या उन्मत्ता इव महिलाीता श्रावित अगछत श्यामशेक गानम तथा ब्रह्म संगीत सर्वे उन्मत्ते अभी दी साशीपुरद्यानमी सर्वदा आया तथा श्री प्रभुसमीपं गंत अतीव उपद्रवं करोति भक्तैतदर्थं सर्वदा श्री उद्युक्तैभाव्यं श्रीरामकृष्णः गिरिषादिभक्तान् प्रति उन्मत्तायां मधुरो भावः दक्षिणेश्वरम् एकदा अगच्छत् सहसा क्रन्दनम् अहम् अपृच्छं कथं क्रन्दसि तत कथयति शिरः पीडा भवति समेषां हास्यम् अपरेद्युः अगच्छत् अहम् अशितुम् उपविष्टः सहसा वदति अयि दयां न कृतवान् अहम ततो तदी मनसा कथम प्रत्याख्या अपृक्ष तव को भाव तद अकथेत मधुरो भाव अहम अवदम अरे मम तो मातृयोनि मम तो सर्वा स्त्रियो तदा बी तद तदम न जानी तदालाल आहूय अवदम अरे रामलाल किं मनसा प्रत्याख्याक वजती शुणुभ तस्ईद अस्त गिरीश सा उन्मत्ता धन्या उन्मत्ता भवतु, भक् प्रहृता वस् प्रहरादीया चिंता कौती तद्भा तस् कदापी अहिता न सैद महाशय किं ब्रूयां चिंतन अहम कीदृश आसम कीदृश संवृ पूर्व आलस्यम आसी इद्म सालसता ईश्वरशरणागति संवृत्ता पापम आसीत अत इद् निरहंकार अस् किन ब्रूयां भक्त तुषि वर्त राखा उन्मत्तासंगं उलिख्य खेद प्रकटयती अवदत दुखम होती उपद्रम करोती तदर्थ अनेके क्लेश निरंजन तो भार्या अस्त अतः तो मनो दुर्मनायते वैम तलिव विधा अर्खाला विरक्त सन कीदर्य अवतः सविधे तत्काल गिरीसा उपदेश्यसक्ति सद्व्यवहार चिकित्सकैद्या्रव्याण श्रीरामकृष्णगिरीशं काम कांचने संसार अनेके रूप्यक मन कि अतिको यधीये थे से चेकदा सर्वर्गछेत अस्मदेशेत्रे केदारबंधो विधीये सेदार ये अति यत्नेन पिता केदारबंध विदधते तेदारखंड पायसेन स्रोतसा विभागं आपद्यते, ये एकत उद्घाट्य वितत विततृणिंडम निदधत्ते तियान पुणिन पात जायते किये ऊप्यक सदुपयोग कुरत्सेवा साधुभक्सेवा कुर कुराव साफल्यम ध्यान से अहम चिकित्सकैद्या वस्तु द्रशिं नक्नोमी ये लोका क्लेश तो रुप्यर्जन कुराँ धन शोणित पूवत श्री प्रभु विषग दीत नाम ग्राह सूचित गिरीशराजेन्द्रदत्त चित अत्युदार कस्दी एकाम अपे एक अभी मुद्रा नीक दाना षोड परछेद काशीपुरोद्या नरेन्द्रादीसमृष काशीपुरद्या भक्स्स निवस शरीर अत्यम अस्वस्थम परम भक्ता कल्याण व्याक अदय शनिवास वैसाखस्य पंचमो दिवस चैत्रस्य से शुक्ला चतुर्दशी एप्रिलसद दिन षडशीतराद्तमें ख्रीष्टवर्षे पूर्णिमा अभी संता कतिचन दिनाप्य प्रहम नरेन्द्र दक्षिणेशरम जाति पंचवट्याचिता कौती साधन आचरती अद सातृत्त सह श्रीयुक्त काली कालीद च रात्रिअवादन मिता ज्योत्स्ना तथा दक्षिण समीरण उद्यान रम्य विद्यते। स्म भक्ता अनेके नीचे प्रकोषे ध्याद्र मणिवदी एं वर्जयती अर्थ ध्यान कुरंत उपाधिवर्जन वर्जन कुर कियत् मणि उपस्थित प्रेक्षागृह श्री प्रभोसमीपे उप अस्त प्रभु तम आचा पात्र प्रो प्रोक्ष वस्त्रच पिष्कृत आनयनाथ आज्ञातवा पश्चिमी पुष्कणीतीर्थ चंद्रिकायाँ तत्क्य आनीतवात एप्रिलिमास अठादे दिने वैशाख से षठे त्रिनवादशंगादे पूर्णिमा श्री प्रभुमणि आहूय आनीतवा गंगास्ना परी प्रभु साक्षात्त विशालकोष्ठ गणे भार्पुत्रशोकात क्षिप्त प्राया इव समजनी श्री प्रभु ताम उद्यान आगं तथा अगम्य प्रसाद प्राप्त अवदत् श्री रामकृष्ण इंगितेन वदी अगं वक्षसी दिवसद्व स्थापुत आदा आगंत किंच अगम्य भोजन क्यों मणि यहा आशति पर भक्ति भवि तम स श्रीरामकृष्ण संकेदात्मको ध्वनि विशेष उहु शोक अवसारियति भक्ति किंच एतावान अधिक सोरस्य, भवनाथस्य इव एतावान्न अवयस्कृष किशोर सेव दव दिवसधिम्त पंचन्हाज्ञानी प्रथमतः श्रृष्टा मय्यम ईश्वरे न दत्ता अर्जुन एतावा महाज्ञानी कृष्ण सहग तथा अभिमनुशोका पूर्णतः अधीर किशोरी मोहन कथम न आयाति कशन भक्त स प्रत्यह गंगास्नाथ यामकृष्ण अति कथम भक्त महाशय आगमनाथ वक्षा श्रीरामकृष्ण लाटूं प्रति हरीशो ना कथम नारीण लज्जावूषण पुर्व कथा महोदय पूर्वक मटर्मोदयृह शुभागमन मटर्मोदय वाट्या नवदसवर्षीय द्वे बालिके श्री प्रभु प्रभुसमक्षम काशीपुर आगम्य दुर्गा नाम जप सदा मग्नों मम मनोभ्रमर इदी गान श्रावत स्म श्री प्रभु यदास्टरमहोदय श्यामुकुस तेलीपाड़ाया उद्या शुभागमनवा अक्टोबर मसेंअतुतराष्टाद शमे ख्रृीष्टवर्षे का पंचदे दिने गुरवानेदश दिवसे तदा दें कन्े श्री, श्री प्रभु गान श्रावितौप्रभु गान शुवा सातिश अभूत यदा श्री प्रभुसमीपे काशीपुरद्या अद्यापरी गान गीये स्म त अधस्तला श्रुतव ते पुनः ते नीच आहूय श्री रामकृष्ण मास्टर महोदयम प्रति तव कानम शिक्षापय स्वयं गान गायता यीपे गीये चेत त्रुट्येत लज्जा स्त्रियातक्षिता प्रभो श्रीरामकृष्णस आत्मपूजा भक्भ्य प्रसाद प्रदान श्री प्रभुसमुखता पुष्पात्रे पुष्पंदनम आनीय प्रदत्त श्री प्रभु शय्याप अस्त पुष्पंदन द्वारा आत्मा पूजयती सचंदन पुष्प क्वचि मस्तक क्वचि कंठे क्वचि हृदय क्वचि नाभौ धार मनोमोहन कॉन्नगरत सगता तथा श्री प्रभु प्रणम्य उपविष अभूत श्री प्रभु आत्मा इद्मी पूजयती स्वकंठे पुष्पालधारयत कियक्षण अनंतरम प्रसन्न इव स मनोमोहनाय प्रादा एकम चंपक आदा